बरबरीक से ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण ने घटोत्कच से कहा भीम नंदन तुम्हारा यह पुत्र अत्यंत सुंदर हिरदेवाला है इसलिए मैंने इसे सुहिरदे यह दूसरा नाम प्रदान किया है जो कहकर भगवान ने उसे छाती से लगा लिया और नाना प्रकार के धन से उसको संतुष्ट करके गुप्त क्षेत्र में जाने का आदेश दिया तब भगवान श्रीकृष्ण को अपने पिता घटोत्कच को और वहां बैठे हुए सब यादवों को प्रणाम करके उन सब की आज्ञा ले बरबरिक गुप्त क्षेत्र को चला गया। घटोत्कच भी भगवान श्रीकृष्ण से विदाई ले अपने वन को गया और पुत्र के गुनों का स्मरण करता हुआ अपने राज्य का पालन करने लगा। तदन्तर बुद्धिमान सुहेलदे� पुष्प, धूप और नाना प्रकार के उपहारों से तीनों समय देवी की पूजा करने लगा। तीन वर्षों तक आराधना करने पर देवियाँ उस पर बहुत संतुष्ट हुई और प्रतक्ष दर्शन देकर उन्होंने उसको ऐसा दुर्लभ बल प्रदान किया जो तीनों लोगों में किसी के पास नहीं है। तत्पश्चात वे बोली, महादुते, कुछ काल तक त फिर विजय की संगति पाकर तुम अधिक कल्याण के भागी होंगे, देवु के ऐसा कहने पर सुहरदे वही ठहर गया। तदंतर मगध देश के भामवर विजय वहां आए, उन्होंने कुमारीश्वर आदि सात लिंगों का पूजन किया और अपनी विद्या को सफल बनाने के लिए चिरकाल तक देवियों की आराधना की। इससे संतुष्ट होकर देवियों ने भ्रामण तुम आंगन में सिद्ध माता के आगे संपूर्ण विद्याओं का साधन करो सुहरदे हमारा भक्त है यह तुम्हारी सहायता करेगा यह बात सुनकर विजय उठा और सब देवियों को प्रणाम करके उसने भीम पुत्र सुहरद से कहा तुम निंद्रा रहित एवं पवित्र हो देवी के स्तोत्र का पाठ करते हुए यही रहो जिससे जब तक मैं यह विद्या साधन रूप कर्म करूं तब तक किसी प्रकार का विघ्न ना आवे विजय के ऐसा कहने पर महाबली वरबरीक विघ्न निवारण के लिए वहां खड़ा हुआ तब विजय ने सुख पूर्वक आसन में बैठकर गुंग गुरुभे नमः इस मंत्र से गुरु को नमस्कार किया उसके बाद उक्त गुरु मंत्र का अष्टोत्तर जप करके उन्हें गुरु को प्रणाम करने के पश्चात गणेश्वर विधान आरंभ किया अब मैं गणपति के उस उत्तम मंत्र का वर्णन करता हूँ जो बहुत छोटा होने पर भी समस्त कार्यों का साधक महान प्रयोजनों की प्राप्ति कराने वाला है ओम गा गी गुं गे गो गा यह सात अक्षरों का मंत्र है मंत्र का विनियोग वाक्� ओम अस्य गणपति मंत्र श्य गणु नमः अर्थात इस गणपति मंत्र के गण नामक ऋषि विग्नेश्वर देवता एवं गा बीज और ओम शक्ति है पूजा जप तिलक मनोरथ सिद्धि अथवा होम के लिए इसका विन्योग है पूर्व तक मूल मंत्र से चंदन गंध पुष्प धूप दीप नवेद और तांबूल निवेदन करी इसके बाद मूल मंत्र का जप करें अष्टोत्तरशत सहस्त्र लक्ष्य अथवा कोटी बार यथा शक्ति जप करके दशार्स हवन के लिए अग्नि देव का हवन करें आवाहन के पश्चात गंग गणपते इस मंत्र से गूगल की गोलियों द्वारा होम करें जो इस प्रकार सब विघ्नों में इस उत्तम मंत्र का साधन करता है उसके समस्त विघ्न नष्ट होते हैं मनवांछित अभिष्ट वस्तु की प्राप्ति होती है विजय भी इस गणेशवर कल्प को जानते हैं अथ उन्होंने अष्टोर शत जप करके गुगुल की गुटीकाओं द्वारा दशान्स आहुति दी है और सिद्धि विनायक का पूजन किया है इसके बाद सिद्धाम्बिका को नमस्कार करके अपराजिता नामक वैश्वनवी महाविद्या का साधन सहित जिसके स्मरण मात्र से सब दुखों का नाश हो जाता है विप्रवर मैं उस विद्या का वर्णन करता हूं सुनो ओम भगवान वासुदिवाय नमः मैं भगवान वासुदेव को नमस्कार करता हूं सहस्त्र मस्तक वाले भगवान अनंतक नमस्कार है जो शीर समुद्र में शयन करते हैं शेष नाग का विशाल शरीर जिनकी शैया है जिनका वाहन है जो पीतांबर धारण करते हैं वासुदेव शंकरशण प्रद्युम्न और अनिरुद्ध ये चारों व्यूह जिनके सरूप है जिन्होंने हैगिरी रूप धारण किया है उन्हीं भगवान विष्णु को नमस्कार है नरसिंह वामन त्रिविक्रम तथा वरदायत राम आपको नमस्कार है विश्व रूप बहु वकुंट, नारायण, पद्मनाभ, गोविंद, दामोदर, हरशिकेश, समस्त असुरों का संघार करने वाले, संपूर्ण प्राणियों को अपने वश में रखने वाले हैं, सब दुखों का नाश करने वाले हैं, संपूर्ण विपत्तियों का भजन करने वाले हैं, सब नागों का मान वर्दन करने वाले हैं, सर्वदेव महिष्वर सब बंधन छुड़ाने व समस्त जोरों का नाश करने वाले हैं, संपूर्ण ग्रहों का निवारण तथा सब पापों का शमन करने वाले हैं, भक्तजन, आनंदायक, जनार्दन आपको नमस्कार है, आपके लिए सुंदर हर्ष का भाग समर्पित है, जो साधक इस अपराजित वैष्णवी महाविद्या का जप पाठ, श्रवण, स्मरण धारण कर और कीर्तन धारण करता, उसे वायु पत्थर, बिजली और वर्षा का भय नहीं प्राप्त होता, उसके लिए समुंद्र से, ग्रहों से तथा चोरों सेवी भय नहीं रहता। इस प्रकार विजय ने सयमशील होकर मन-बुद्धि और समाधि के द्वारा इस अपराजित वैष्णवी महाविद्या का साधन आरंभ किया, जो बिना साधन के प्रतिदिन भी इस विध्य का पाठ करता है, उसके भी समस्त विघ्न नष्ट हो जाते हैं। विजय साधन में लगे थे, उस समय रात्रि के पहले पहर में एक राक्षसी ने विघ्न उपस्थित किया, किंतु बर्बरिक ने उस राक्षसी को भगा दिया। तत्पश्चात् आधी रात में दूसरा विघ्न उपस्थित हुआ, बर्बरिक ने उसका भी नि� विजय की ओर धोला, उसका शरीर एक योजन लंबा था, उसके मस्तक और उदर सो सो थे, वह अपने मुखों से अग्नि की बड़ी भारी ज्वाला उगलता हुआ आ रहा था, उसे धोलकर आते देख महाबली बरबरीक भी उसकी ओर वेग से भागे, दोनों बहुत देर तक स्तिरता पूर्वक युद्ध करते रहे, फिर बरबरीक ने उसे भूमि प खूब लगड़ा और तब तक नहीं छोड़ा जब तक उसके प्राण नहीं निकल गए मरने पर उसे अवनी कोण में महीसागर संगम के तट पर फेंक दिया इस प्रकार उसका बद करके वीर भरबरिकल पुनः विजय की रक्षा के लिए खड़ा हुआ तत्पश्चात तीसरे पहर में पश्चिम दिशा की ओर से एक राक्षसी आई जो पर्वत दिखाई दी दि थी अपने पैरों की धमक से पृथ्वी को कपाती हुई चलती थी। उसका नाम द्रुद्रुहा था। उसे आती देख सूर्य और अग्नि के समान तेजस्वी बरबरीक बड़े वेग से उसके समीप पहुंचा। उसने हँसते हुए मार्ग रूप लिया और मुक्के से मारकर राक्षसी को धरती पर गिरा दिया। उसके बाद गला दबा मार डाला। उसे मारकर � तदन्तर चौथे पहर में एक अद्भुत नकली संन्यासी मूड बुडाए दिगंबरेश्वर में वहां आया उसने बड़ी भारी व्रती होने का ढोंग रचा रखा था उसने आते ही कहा हाय हाय अरे भाई यह तो बड़ी कष्ट की बात है अहिंसा ही परम धर्म है तूने यह आग क्यों जला रखी है आग में हवन करते समय सुक्ष्म जीवों का बड उसकी है बात सुनकर बरबरिक ने हँसते हुए कहा, अग्नि में आहुति दिन पर सब देवताओं की त्रप्ति होती है, दुर्बुद्धि पापी तू झूठ बोलता है, इसलिए दंड का पात्र है। यो कहकर बरबरिक सहसा उसके पास जाकर खड़ा हो गया और मुक्के से मारकर उसके सारे दांत गिरा दिए। वास्तव में वह एक देत्य था, शल वह बर्बरिक के भय से भागा और एक गुफा के बिल में समा गया। बर्बरिक ने क्रोध में भरकर बड़े वेग से उसका पीछा किया। किंतु वह देखते वायु के समान वेग से दौड़ता हुआ पाताल में समा गया। साठ योजन विस्तृत बहुप्रभा नाम की नगरी में वह निवास करता था।